शिव पुराण वायवी संहिता की विधि कहते हैं यदुनंदन तदनंतर गुरु के की शिष्य लेनान आदि संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे जहाँ भी, भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे फिर पूर्वत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे यदि शिष्य ने दुष स्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूलमंत्र से अग्नि में आहुति दे तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वत लटका कर, आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजन पर्यन सब कार्य होम पूर्वक करें इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक तीन आहूतियाँ दे शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे देवताओं की आठ जातियां हैं त्रियक योनियों पशु पक्षियों की पाँच और मनुष्यों की एक जाति इस प्रकार कुल चौदह योनियां हैं उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन, मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निभिट करे बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्ति सरलता भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करें, तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए तीन आहूति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें भौक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भौक्तृता और विषयाशक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें ब्रह्मा के लिए तीन आहूति देकर उन्हें शिव की आज्ञा परम सुनाये सागरी यसे पितामह यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है तुम्हें इसमें विख्न नहीं डालना चाहिए यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए तीन आहुति दें। तत्पश्चात नृवित द्वारा शुद्ध वे शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बागेश का पूजन करें उनके लिए तीन आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात नृवत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सान्निध्य स्थापित करें उस समय एक बार पूजा करके तीन आहूति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करें